श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग पंचम अध्याय श्री राम कृष्ण देव का अहेतुक प्रेम और नरेंद्रनाथ नरेंद्रनाथ के पूर्व जीवन के असाधारण अनुभव निद्रा के पूर्व ज्योति दर्शन हमने पहले ही उल्लेख किया है कि अद्भुत पुण्य संस्कारों को लेकर श्रीयुत नरेंद्रनाथ ने जन्म ग्रहण किया था फलतः साधारण मनुष्य से भिन्न भावों के अनेक अनुभव उनके जीवन में इससे पहले ही होने लगे थे दृष्टांत स्वरूप उनमें से कुछ घटनाओं का हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं नरेंद्र कहते थे जन्म से ही नींद आने पर आंखें मूनते ही भ्रूमध्य में एक अपूर्व ज्योति बिंदु दिखाई पड़ता था और एकाग्र मन से उसके विविध परिवर्तनों के प्रति मैं ध्यान रखता था उसे सुबीते से देखने के लिए जिस प्रकार मनुष्य भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम करता है ठीक उसी तरह मैं बिछोने पर लेट जाता था वह बिंदु विविध वर्णों में परिवर्तित होकर क्रमशः वर्धित होता हुआ बिंब रूप में परिणित हो जाता था और अंत में फूटकर मेरे सारे शरीर को शुभ्र तरल ज्योति से आवृत कर लेता था ऐसी अवस्था होते ही मेरी चेतना लुप्त हो जाती और मैं निद्रित हो जाता था मैं समझता था सब मनुष्य इसी ढंग से सो जाते हैं यह धारणा बहुत दिन तक थी बड़े होने पर जब मैंने अभ्यास करना आरंभ किया तो आंखें मूंदते ही वह ज्योतिबिंदु पहले ही सामने आ उपस्थित होता था और उसी में मैं चित्त को एकाग्र कर लेता था महर्षि देवेंद्र के उपदेश को कुछ मित्रों के साथ जब मैं प्रतिदिन अभ्यास करने लगा तब ध्यान करते हुए किसे कैसी उपलब्धि होती है आपस में हम विचार विनिमय करते थे उस समय उन मित्रों की बातों से मैंने समझा था कि वैसा ज्योति दर्शन किसी को नहीं हुआ और उनमें से कोई भी मेरी तरह उस ढंग से निद्रा में नहीं लेटता है बचपन से ही समय समय पर किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान को देखते ही मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता मानो उससे मैं विशेष परिचित हूँ इससे पहले उस वस्तु को कहीं मैंने देखा है स्मरण करने की चेष्टा करता पर कुछ भी याद नहीं आता था परंतु यह निश्चय नहीं होता था तो उनसे मैं परिचित नहीं हूं समय समय पर ऐसा भाव मन में उठता था कभी मित्रों के साथ बैठकर किसी स्थान में विविध विषयों की चर्चा चल रही है उस समय उनमें से एक ने कोई एक बात कही तुरंत मुझे ऐसा लगा मानो इस घर में और इन व्यक्तियों के साथ इस विषय पर मैंने पहले भी वार्तालाप किया है और उस समय भी उस मित्र ने ऐसी ही बात कही थी परंतु फिर सोच विचार कर मैं कुछ भी निश्चय नहीं कर पाता था कि कहाँ और कब इससे पहले ऐसी बातचीत हुई थी पुनर्जन्मवाद के विषय में जब मैं जान गया तो सोचा पूर्वजन्म में उस प्रकार के देश और पात्र से मैं परिचित था और उसी की आंशिक स्मृति कभी कभी मेरे मन में उस प्रकार उपस्थित हो जाया करती है बाद में समझा इस संबंध में इस तरह की मीमांसा ठीक नहीं है अब मालूम होता है कि इस जन्म में जिन व्यक्तियों और विषयों से मुझे परिचित होना होगा उन सभी को जन्म से पहले चित्र परंपरा के रूप में मैंने देख लिया है और उन्हीं की स्मृति इस जन्म में मेरे अंतर में उठती रहती है इस अद्भुत अनुभव की बात श्रीयुक्त नरेंद्र नाथ ने हमसे परिचित होने के कुछ दिनों के बाद ही बताई थी और कुछ वर्षों के बाद में इसी प्रकार के कारण का निर्देश किया था श्री रामकृष्ण देव की देवी शक्ति का अनुभव करके नरेंद्र का विचार और विस्मय श्री रामकृष्ण देव के पवित्र जीवन तथा समाधिस्थ होने की बात लोगों के मुख से सुनकर श्री नरेंद्र उनके दर्शन के लिए आए थे हमने पहले बताया है कि दक्षिणेश्वर आने के समय नरेंद्र कलकत्ते के जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन नामक विद्यालय से एफ ए परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उदार सुपंडित हेस्टी साहब उस विद्यालय के अध्यक्ष थे उनकी बहुमुखी प्रतिभा पवित्र जीवन और छात्रों के प्रति सरल सप्रेम व्यवहार के कारण नरेंद्र की उन पर विशेष श्रद्धा थी एक दिन साहित्य के अध्यापक के अस्वस्थ हो जाने के कारण हेस्ट्री साहब एफ श्रेणी के छात्रों को साहित्य पढ़ाने के लिए आए और उन्होंने वर्ष स्वर्थ की कविताओं की आलोचना के प्रसंग में प्राकृतिक सौंदर्य के अनुभव में डूब जाने का कारण कवि को भाव समाधि हुई थी यह उल्लेख किया छात्रगण उनकी बात ठीक ठीक समझ नहीं सके अतः उन्होंने उस अवस्था की बात अच्छी तरह समझा कर अंत में कहा चित्त की पवित्रता और एक ही विषय में एकाग्रता में वैसी अवस्था होती है यद्यपि उस प्रकार की अवस्था के अधिकारी बहुत अल्प हैं हाँ एकमात्र दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस देव से में मैंने वैसी अवस्था देखी है उनकी वह अवस्था एक दिन वहां जाकर तुम देखाओ तब यह विषय अच्छी तरह से समझ सकोगे इस प्रकार हेष्टी साहब से श्री रामकृष्ण देव की बात पहले पहल सुनने के पश्चात नरेंद्र को उनका प्रथम दर्शन शिव सुरेंद्रनाथ के घर पर हुआ था फिर ब्राह्मण समाज में आते जाते रहने से श्री रामकृष्ण देव की बात उन्होंने वहाँ भी सुनी थी ऐसा प्रतीत होता है उन्हें देखकर नरेंद्र ने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि अपने में किसी प्रकार का अवस्थान्तर या अद्भुत प्रत्यक्ष उपस्थित होगा परंतु घटना उल्टी हो गई दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के चरणों के समीप आकर निरंतर दो दिन तक उन्हें जो अलौकिक अनुभव हुए थे उनकी तुलना में उनके पूर्व दृष्ट अनुभव मलिन और तुक्ष प्रतीत होने लगे और दोनों की तुलना करने से उनकी बुद्धि ने पराजय मान ली अतः श्री रामकृष्ण देव का मनन करते हुए वे भारी समस्या में पड़ गए क्योंकि श्री रामकृष्ण देव की अचिंतनीय दैवी शक्ति के प्रभाव से ही उन्हें उस प्रकार के अदृष्ट पूर्व अनुभव हुए थे इस विषय में संदेह करने का उन्होंने कोई कारण नहीं पाया बल्कि मन में उस संबंध में जितने आलोचन करते थे उतना ही विस्मय सागर में डूबने जा रहे थे